नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम करियर इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का और विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं इस खास प्रोग्राम में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में बात करते हैं ताकि आप सभी को अच्छी जानकारी मिल सके और आप अपने करियर को फ्रेम कर सकें तो आइए पिछले एपिसोड में हमने कुछ ऐसे ही ट्रेड के बारे में बात किया था और अभी हम लोग जो बात करेंगे आज के इस एपिसोड में करियर के बारे में वो रहेगा सोलार क्योंकि आज के समय में सोलार बहुत एक प्रचलित शब्द है बहुत ही फेमस शब्द है जिसके बारे में सभी लोग जानना भी चाहते हैं उपयोग भी करना चाहते हैं बहुत समय से हमने इसको सुना लेकिन उसका विस्तार अभी हम देख रहे हैं और इवन आप अगर माउंट आबू की तरफ आते हैं तो ब्रह्मा कुमारी के पास एक सोलार वन प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहा है और फिर गुजरात की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा सोलर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है और इसके आगे अगर आप किसी और क्षेत्र में जाते हैं जैसे तेलंगाना या फिर और जगह पे जाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे जो लोग खेती करते थे और खेती नहीं है वहां पर प्लेट्स दिखते हैं और दूर से आप देखेंगे तो लगता है कि समुद्र है पानी है लेकिन जैसे जैसे आप नजदीक जाएंगे तो लगता है कि वहाँ पर प्लेट्स लगे हुए हैं और उसके माध्यम से बिजली निर्माण करके वहाँ के आस के जो कंपनीज़ हैं या फिर खेती करने वाले खिड़ुक है या फिर घरों में बिजली दी जाती हैं तो इस तरह का नए जो है पैनल्स उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं काफ़ी बदलाव आए हैं और सभी के बारे में हम लोग आज जानेंगे तो आप सभी की तरफ से हमारे साथ आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए करप्शन प्रोग्राम को सजाने के लिए विक्रांत कुलकर्णी जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और वो सोलार पैनल के बारे में सोलार के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं और इसी सिलसिले को वो माउंट आबू में एक विशेष ग्लोबल हॉस्पिटल है वहाँ पर उनकी कुछ विशेष सेवा दे रहे हैं वो तो आप सभी की तरफ से विक्रांत जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू कैसे हैं विक्रांत जी बढ़िया है ना और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए क्योंकि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे श्रोता जो मित्र हैं जो खास विद्यार्थी मित्र हैं वो भी आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो उन्हें भी पता चले कि आप कौन है अच्छा सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार मेरा नाम विक्रांत कुलकर्णी है मैं महाराष्ट्र से हूँ स्पेशली सांगली डिस्ट्रिक्ट और पिछले चार सालों से मैं सोलर में काम कर रहा हूँ बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरा बैकग्राउंड कमर्शियल है एम ए कॉमर्स स्टूडेंट और फाइनेंस सेक्टर में इससे पहले मैंने काम किया है और आ, पहला काम जो मैंने किया वो सोलर फाइनेंस का जब मेरे पास काम आया तो मैंने वो जानकारी हासिल की कि ये सोलर जब भी हम लोग किसी सेगमेंट में फाइनेंस करते हैं तो उसकी विशेषता ही क्या है उसके बेनिफिट्स क्या है तो ये सब हम लोग पहले स्टडी करते हैं और जब वो स्टडी मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ख़ुद को और मेरे साथ जो काम करते हैं मेरे कलिग्स पार्टनर्स हम सबको ऐसा लगा कि ये एक ऐसा सेगमेंट है सोलर जो आगे चल के जिसे हम लोग बोलते हैं कि समय समय के जिस जैसे हम मराठी में कहते काड़ाची गर्ज तो ये आगे चल के ऐसा बनने वाला है और दुनिया की ज़रूरतें जो भी है वो तकरीबन 90% ज़रूरतें सोलर से आगे कंप्लीट होने वाली है तो इस सेगमेंट पे काम करना हमने शुरू किया तो फाइनेंस सेक्टर से हम लोग शिफ्ट हो अभी सोलर में आ रहे हैं और पिछले चार साल से हम लोग सोलर में अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी जो संस्था है ऐसी कई संस्थाएं भी हमसे अब जुड़े हुए हैं मेरे घर में मेरे पिताजी मेरी मिसेस गवर्नमेंट सर्वेंट है मेरी दो बेटियां है अभी छोटी प्ले ग्रुप में चलती है और बड़ी बेटी जो है वो सेकंड क्लास में है अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात है और आशा करता हूँ आपके अगर परिवार के लोग सुन रहे हैं उन्हें भी खुशी हो रहा होगा कि हमारे व्यक्ति जो है खास रेडियो पे इंटरव्यू दे रहे हैं और ख़ास सोलार के बारे में बता रहे हैं तो आइए आप बात करते हैं जैसे कि सोलार के शब्द सुनते ही कहीं ना कहीं एक प्रकाश एक उजाले की तरफ हमारा नजर जाता है और शुरुआत में ऐसे कहा जाता था कि ये बहुत महंगा पड़ता है कॉमन मैन के लिए ये पॉसिबल नहीं है तो ऐसी कई चीज़ें हैं तो आज के टेंडेंसी में आपके हिसाब से सोलार का आज का जो ट्रेंड है उसमें उसका क्या रूपरेखा है और पिछला रूपरेखा क्या था उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं वो थोड़ा सा बताइए सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल सच थी चार साल पाँच साल पहले अगर हम पीछे जाएँ तो सोलर एक कॉमन पर्सन के लिए अफोर्डेबल नहीं था क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी और वहाँ पर प्रोडक्शन का जो कॉस्ट आता था वो थोड़ा हाइयर साइड पे था तो इसी कुछ बड़ी कंपनीज उसका प्रोजेक्ट में आती थी लेकिन ये कॉमन पीपल के लिए अफोर्डेबल नहीं था लेकिन आज अगर हम लोग देखें तो इंडिया में पैनल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं छः सात आठ कंपनीज़ है जिसमें अदानी है अल्पिक्स है विक्रम सोलर है तो बहुत सारी कंपनीज अभी इंडियन कंपनीज भी सोलर पैनल बना रही है टेक्नोलॉजी अभी उसमें बहुत आ रही है मोनोक्रिस्टलन पैनल्स आ रहे हैं पॉली पैनल्स हैं फोटोवोल्टिक में तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इसके साथ और एक मैं बात खास करके बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इसमें बहुत अच्छा मैटर करती हैं तो अगर हम देखें तो ये पिछले पाँच सालों से गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है जैसे अगर कोई अपने घर पर सोलर बिठाना चाहता है तो उसे सब्सिडाइज रेट देना है उसको सब्सिडी देना या अपनी जो संस्थाएं हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट कमिश्नर के अंडर आती है उन लोगों को 30 परसेंट तक सब्सिडी गवर्नमेंट ने इसने अट की है तो इसका भी एक बेनिफिट ऐसा होता है कि कॉस्ट पे इफ़ेक्ट आता है और वो अफोर्डेबल हो जाता है तो आज अगर हम बात करें सोलर की तो ये अफोर्डेबल है और ये सोलर के जो बेनिफिट्स हैं जो हम हम जब इंस्टॉल करते हैं इसे तो उसके जो रिज़ल्ट आते हैं अगर वो रिजल्ट्स को हम फाइनेंशियली काउंट करें तो जो इन्वेस्टमेंट हम लोग आज सोलर में कर रहे हैं वो पाँच से छः साल में आपकी कवर हो जाती है जो कि सोलर की लाइफ पच्चीस साल तक है तो ऐसा हम लोग मानेंगे कि आज हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट पाँच साल में अपनी कवर हो जाती है और आगे के बीस साल जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रोवाइड होती है तो आज ही अफोर्डेबल है और प्रॉफ़िटेबल भी है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रॉफिटेबल कैसा है अफोर्डेबल ठीक है और यूज़ कर सकते हैं हम लोग लेकिन प्रॉफिटेबल किस तरह से हो सके प्रॉफिटेबल ऐसा है सर अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल जो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसका रेट अगर हम लोग देखें तो पर यूनिट आठ से दस तक है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ uh, करने वाले जो लोग हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं या होटल्स हैं थ्री स्टार होटल्स हैं फाइव स्टार होटल्स हैं तो इनका जो यूनिट रेट है इलेक्ट्रिसिटी का ही पर यूनिट वो पंद्रह से सोलह रुपये और हम लोग जब सोलर इंस्टॉल करते हैं तो सोलर का इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट आता है वो बस एक बार एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हम उसे बोलते हैं वो एक बार कर दिया तो उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कुछ खर्चा है नहीं वो तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे सूर्योदय होगा वैसे वो जनरेशन शुरू होता है, तो उसमें उसके आपको कुछ आगे कॉस्ट नहीं है बस एक बेसिक जो हम हम लोग वहाँ पे पैनल इंस्टॉल करते हैं इन्वर्टर्स लगाते हैं उसकी जो बेसिक कॉस्ट है वो बस आपको वहाँ पर इनपुट करनी है वन टे तो उसकी आ, जो भी कॉस्ट आती है उसके बाद जो जनरेशन आता है वो जनरेशन अगर हम लोग देखें तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का आज का जो रेट है वो रेट के हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पाँच साल में कवर हो जाती है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ आप एफोर्डेबल और प्रॉफिटेबल कैसा है उसके बारे में बताया और आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को जैसे वो सोच रहे होंगे करियर ऑप्शन की बातें हो रही है लेकिन इसमें तो सिर्फ सोलार पैनल के बारे में और बिजली के बारे में बात हो रही है तो हम लोग कैसे उससे जुड़ सकते हैं हमारा करियर कैसे बन सकता है इस विषय पे कैसे ये चीज़ें हम लोग समझ पाए तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद हम लोग इसी विषय पर फोकस करेंगे आप सुने हैं रेडमोद वन नाइनटी पॉइंट पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कराते रहो चुनी तूने अरे जो राह चुनी तूने उसी राह पे रही चलते जाना रे हो कितनी भी लंबी रा राही चलते जाना रे जो राह चुनी खूने उसी राह पे राही चलते जाना I'm uh sorry. -huh. Uh -huh. चलते जाना रे उसी राह पे राही चलते जाना रे उसी राह पे ही चलते जाना रे में ऐसे भी मोड़ है आते हो जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ है आते जहाँ चलते देते हैं अपने भी तोड़ के नाते कहीं धीरज छूट न जा राह पे राही चलते जाना रे जो झूठी जाए दे देकर झूठिया अरे वो दे कर झूठी आ खुद को चलते जाना रे उसी राह पे तेरा चलते जाना रे हो कितनी भी लंबी रा इतनी भी लंबी रात भी अपन रा चलते जाना रे उसी राह पे राही चलते जाना रे उसी राह पे राही चलते जाना रे उसी राह पे राही चलते जाना रे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं विक्रांत जी हमारे साथ हैं जो खास सोलार पैनल के बारे में सोलार के बारे में बातें कर रहे हैं और किस तरह से अफोर्डेबल है वो हमने देखा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं और बड़ा आपका इंस्टीट्यूशन है जैसे हॉस्पिटल है या फिर कोई संस्था है या फिर और कोई स्कूल कॉलेज प्राइवेट भी होगा तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा लाभदायक हो सकता है तो आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि हमारे विद्यार्थी मित्र खास प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है तो करियर इन सोलार पे कैसे हम लोग इस विषय को लेकर बात कर सकते हैं सोलर को लेकर हम लोग अपना करियर कैसे जी जैसे सर मैंने आपको पहले मेरा इंट्रोडक्शन जो दिया कि मैं कॉमर्स फील्ड हूँ तो मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ वो कॉमर्स में हुआ लेकिन आज मैं सोलर में करियर कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो ही आप सोलर में आ सकते हैं क्योंकि सोलर में बहुत सारे स्टेजेस हैं बहुत सारा काम उस पर करना होता है और हर सेगमेंट का व्यक्ति वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है और वहाँ पे करियर कर सकता है जैसे मैंने कहा कि फ़ाइनेंस सेक्टर है आप सोलर में फाइनेंस कर सकते हैं जैसे कोई इंस्टिट्यूट है उनको सोलर लगाना है आजकल कॉम्पिटिशन का ज़माना है तो प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी कम आए उतना प्रॉफिट बढ़ता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम लाने के लिए सोलर बिठाना तो चाहते हैं लेकिन फिलहाल इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा है तो नहीं कर सकते तो हम उन्हें बैंकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को जोड़कर उन्हें फाइनेंस दिलवा सकते हैं तो ये एक आप कंसल्टेंसी टाइप आप वहाँ पर काम कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सोलर सिस्टम जो काम करता है वहाँ पर ग्राउंड माउंटेड होता है टेरेस माउंटेड होता है या आ, किसी इंडस्ट्रियल शेड होते हैं टीन शीट होते हैं उसके ऊपर माउंट होता है तो ये सोलर पैनल्स जहाँ पे भी फिटिंग होते हैं उसके नीचे जो स्ट्रक्चर लगता है उसमें भी बहुत सारे सेगमेंट हैं जैसे एल्यूमिनियम के कुछ स्ट्रक्चर लगते हैं एमएस के कुछ स्ट्रक्चर लगते हैं जी के स्ट्रक्चर लगते हैं तो वो स्ट्रक्चर के पार्ट्स बनाने वाली भी कंपनीज आज आ, उनकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो ये भी आप कर सकते हैं सोलर में ट्रेडिंग आप कर सकते हो सोलर में आज बहुत सारी कंपनीज़ मार्केट में आ रही है जिन्हें अपना ब्रांड मार्केट में उतारना है तो अगर आप मार्केटिंग फील्ड के हो तो आपको बहुत बड़े चांसेस आज अवेलेबल है सोलर में मार्केटिंग के लिए और टेक्नोलॉजी फील्ड में जो लोग हैं वो तो बढ़िया काम यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि आज सोलर uh, इंडिया में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ओनली uh, 20 परसेंट हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं तो 80 परसेंट मार्केट अभी बाकी है तो इसमें टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो सोलर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आज जो भी पैनल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसमें जो सेल आते हैं फोटोवल्टिक सेल वो सेल आज नाइन्टी सेल जो बनते हैं वो चाइना में बनते हैं हार्डली टन परसेंट सेल मैन्युफैक्चरर्स में थोड़ा सा जर्मनी है आज इंडिया में टाटा कंपनी अपने सेल खुद बना रही है तो वो सेगमेंट में भी अगर आप थोड़ा इनोवेशन या इन्हें जिन्हें साइंटिफिकली काम करना है साइंटिस्ट तरीके से काम करना है तो ये स्टूडेंट्स वहाँ पे फोकस कर सकते हैं कि यह सेल्स इंडिया में कैसे बनाए जाए इसकी इफिशियंसी कैसे बढ़ाई जाए तो हर सेगमेंट का स्टूडेंट हर सेगमेंट का व्यक्ति मार्केटिंग से ले साइंटिस्ट तक ये सोलर में सबके लिए काम है बस आपको सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है वो आप एक बार अगर चुन ले तो सोलर में एक अच्छा करियर हो सकता है चलिए विक्रांत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में अगर सोलार के बारे में कुछ आस्था है तो वो सोच रहे होंगे कि कैसे हम लोग इस चीज़ को समझ पाएँ और इसमें एंट्री कर सकें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे विक्रांत जी ने बताया अलग अलग सेगमेंट में आप भले कॉमर्स साइड से हो या फिर आप फिज़िक्स साइड से हो किसी भी तरह से हो आप इसमें आ सकते हैं और यहाँ पर जो है अलग अलग जैसे कि ट्रेडिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें वैज्ञानिक है आप अगर रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो जैसे सेल के बारे में बताया वो चीज़ें उसके ऊपर आप फोकस करेंगे तो एक इनोवेशन होगा आपके द्वारा इंडिया में भी ये चीज़ें सकती हैं क्योंकि चाइना वाले बना रहे हैं तो जर्मनी वाले बना रहे हैं तो इंडिया में भी टाटा कंपनी जो है वो इस पर काम कर रही है और कुछ बना रही हैं तो उसमें एक और इजाफा होगा और जहाँ 20% हम लोग अभी कवर कर रहे हैं जैसे इन्होंने बताया तो 80% मार्केट के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और ये मेन बेस पे आपका योगदान हो सकता है इस विषय पे आप सोच सकते हैं और बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहां पर आप इन सारी चीज़ों को लेकर काम कर सकते हैं पहले तो थोड़ा सा आपको जुड़ना पड़ेगा धीरे धीरे चीज़ें जो है पाइपलाइन में आ जाएगी तो आप मेन स्ट्रीम में भी काम कर सकते हैं तो अलग है कोई भी चीज़ आप ले लीजिए उसमें जब भी आप एंट्री करते हो तो पहले छोटे से शुरू करना होता है फिर बाद में आप जो है मेन स्ट्रीम में एंट्री करते हैं तो मार्केटिंग की बात हो गया ट्रेडिंग की बात हो गई या फिर पैनल्स की बात हो गई या फिर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आप किसी भी फील्ड से इसमें जंप कर सकते हो सोलार में तो ऐसा नहीं कि आप वहीं पर स्टक हो जाएंगे लेकिन ऑप्शन बहुत सारे हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा सर्वे करना पड़ेगा और अपने हिसाब से अपने स्किल्स को प्रजेंट भी करना होगा जब आप अपने स्किल्स को अच्छी तरह से दिखाते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से ठीक हो सकती हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए फिर से मैं विक्रांत जी से आपको जोड़ना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि जैसे कई बार होता है कि हम लोग करियर को फ्रेम करते वक्त एक अंदर से होता है ना कि कैसे मैं अच्छा करियर अपना कर सकूँ तो अच्छा करियर बनाने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे विद्यार्थी मित्र सर सबसे पहले चीज़ ये है कि जो भी काम करो दिल से करो कोई और कह रहा है कि तुम ये करो वो करो और लेकिन खुद को क्या लगता है जैसे मैंने कहा कि हम लोग अभी करियर के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल कमर्शियल हाँ सारी चीज़ें यहाँ पे मार्केटिंग से ले टेक्नोलॉजी तक है ये सेगमेंट ऐसा है सर कि इसमें अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है कि जो किसी वजह से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया है तो वो विद्यार्थी भी इसमें करियर कर सकता है हाउस और मैंटेनेंस के ज़रिए ये जो पैनल्स हम लोग आज बिठाते हैं उसका क्लीनिंग सेगमेंट आता है उसका मेंटेनेंस आता है तो अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कि चलो हम लोग पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर पाए लेकिन फिर भी सोलर में करियर करना है तो आज इतने सारे प्लांट्स हम लोग लगा रहे हैं आज हमारी आपकी संस्था ने भी बहुत बढ़िया तरीके से सोलर में काम किया है तो ये जो पैनल्स हम लोगों ने लगाए हैं उसका क्लिनिंग डिपार्टमेंट आता है मेन्टेन्स डिपार्टमेंट तो यहाँ पर भी हम लोग काम कर सकते हैं जो करो दिल से करो आज मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं बीवीजी ग्रुप जो है भारत विकास ग्रुप तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो मतलब हाउसकीपिंग और मेंटेनेंस में ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो आज सेवेंटी फाइव थाउजेंड के आसपास हमारे कंपनी के एम्प्लॉ है और इसमें से सबसे ज़्यादा एम्प्लॉई जो काम करते हैं वो हाउस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो जो काम करना है वो दिल से करो फिर अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं नहीं ये ये कैसा काम कर रहे हो तो बस हमें ध्यान नहीं देना है हमें बस फोकस करना है कि नहीं मुझे ये करना है और जो करना है उसमें मुझे एक्सपर्टाइज़ होना है तो अगर ये ठान लिया जाए तो मंजिल इतनी मुश्किल नहीं है और चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को समझ में आ गया होगा करियर बनाने के लिए चीज़ें जो है आपको क्या करना है वो तो पता चल ही गया है और किस स्ट्रीम से आपको एंट्री करना है वो भी पता चल गया और इसके साथ में सोलर एक ऐसा फील्ड है यहाँ पर मल्टी टैलेंट व्यक्तियों की ज़रूरत होती है आप अल, अलग अलग सेगमेंट में जुड़ सकते हैं यहाँ पर और आप अगर पढ़े लिखे नहीं भी हो तो मेंटेनेंस का काम तो कर ही सकते हैं वो भी आपके लिए खुला है यहाँ पर तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी सोलार के बारे में सोच रहे होंगे तो मैं चाहूँगा कि आलिया में जो आपने सोलार पैनल जहाँ भी लगाए हो उसका थोड़ा एग्जांपल बताइए कि किस तरह का वो चीज़ बना। जी आ, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया है आ, एक रिसोर्ट है जो एग्रो टूरिज़म बेस पर बना हुआ है तो वो रिसोर्ट का कंसेप्ट हमें बहुत पसंद आया और उन्होंने हमें इन्वाइट किया कि आप सर यहाँ पे सोलर बिठाओ तो उन्होंने आजकल जो युवा पीढ़ी है जो शहरों में बढ़ रही है जो बच्चे आज शहरों में हैं उन्हें जो ग्रामीण मतलब जो रूलर टच था जो गाय भैंस आम के पेड़ पे चढ़ के आम खाना तो वो सब चीज़ें आज के बच्चों को नहीं मिल रही है तो ये जो रिज़ॉर्ट बनाया गया है वो रिज़ॉर्ट उसी बेस पे बनाया गया है कि जब आप छुट्टी के लिए आओगे तो आपके बच्चों को वहाँ पे वो सब चीज़ें इन्जॉय करने के लिए मिलेंगी तो वो रिज़ॉर्ट का कंसेप्ट बहुत अच्छा था फिर उन्होंने उसे सोलर पे कन्वर्ट करना चाहा तो हम लोगों ने भी इनिशिएटिव लिया और वो प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाया तो जो प्रोजेक्ट था तो हमने थोड़ा सा एडिशन उसमें कर दिया वहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं वो खुद की कार्स या बसेस वगैरह ले आते हैं तो उनके लिए पार्किंग शेड बनाना था तो उसका कॉस्टिंग वगैरह उन्होंने निकाला था वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा था तो हमने सजेस्ट किया कि सर अगर आप पार्किंग ही बना रहे हो तो उसके ऊपर टीन शीट मत डालो हम वहाँ पे सोलर पैनल फिट कर देंगे हम लोगों ने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और टीन शीट के जगह वो हम लोगों ने वहाँ पर डायरेक्टली सोलर पैनल बैठा दिए तो दोनों तरफ से फ़ायदा हो गया नीचे शेडो आ गई छाँव आ गई और ऊपर जनरेशन होने लगा और वहाँ से जो जनरेशन होता है आज वो पूरा जो यूनिट है वो पूरा जो एग्रोटूरिज़म का प्रोजेक्ट है वो उस सोलर पे चल रहा है तो रिसेंटली वो प्रोजेक्ट हमने किया है और वहाँ पे हम लोगों ने 330 सौ वैट के मोनोक्रिस्टलाइन पैनल लगाए हैं इंडियन मेक कंपनी के पैनल्स से और इन्वर्टर जो है वहाँ पर हम लोगों ने इम्पोटेड इन्वर्टर लगाए हैं चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये सुनकर खुशी भी हो रहा होगा तो जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे विद्यार्थियों के लिए एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे आप मैसेज सर यही है कि जो भी काम करना हो दिल से करो अप, अपने अंदर की कमियां और खामियाँ तो हर कोई ढूंढा है कि यार मुझे ये नहीं आता मुझे वो नहीं आता वो सब दूर हटाओ और अपने आप पर विश्वास रखो खुद पर भरोसा रखो और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो आज सोलर के माध्यम से एक नई अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के सामने है तो उसे पॉजिटिवली अगर देखे और उसमें आगे बढ़े कॉन्फिडेंटली तो बहुत अच्छा करियर इसमें हो सकता है बस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है तो मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े चलिए विद्यार्थी मित्रों विक्रांत जी ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे कि जितना हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आत्मविश्वास के साथ आप उसके ऊपर काम करेंगे तो नेचुरली आपका करियर तो अच्छा बनेगा ही और अगर सोलर में आप काम करते हैं सोलार पैनल्स के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ आप जोड़ सकते हैं कि आप देश में जो है एक सस्ता और अच्छा बिजली देने का काम भी कर रहे हैं जो हमारे लिए समय का ज़रूरत है यानी नीड ऑफ टाइम है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं तो चलिए इसमें भी एक स्काई इज़ द लिमिट है लेकिन वही बात आती है कि कितना अच्छा आप कर पाते हैं कितना अच्छा इसके बारे में सोच पाते हैं और जहाँ भी आप देखते हैं कि आपके स्किल्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं तो आप ज़रूर सोलार में आइए अपना करियर बनाइए और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल और जो भी आप करियर चूज़ करना चाहते हैं उसमें दिल से करिए तो अच्छा होगा तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार विक्रांत जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू धन्यवाद चलिए श्रोता मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खबा गनीसा सुनते रहो मुस्कर रहो क्या जिए अपने लिए जिए तो क्या जिए तुझी दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए अपने लिए जिए तो क्या जिए तुकी दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए क्यों अपनी आस खोते हो मैं हम सफल तुम्हारा हूँ क्यों तुम उदास होते हो हंसते रहो हसाने के लिए हंसते रहो हसाने के लिए तू तूी है दिल जमाने के लिए अपने लिए।